को kontra करेंगे हमारे सैनिक ओ य सन्यासी महान मुनिगण उपस्थित धर्म प्रिय बंधुओं पूजा माता और माताओं बहनों आचारीगण प्रिय ब्रह्मचार्य ईश्वर सिद्धि के साथ साथ अनुभूति का भी विषय साधक का बनता है यदि साधक या उपासक केवल ईश्वर की सिद्धि करने तक ही सीमित रहता है उसका वो कुछ अनुभव नहीं कर पाता या अनुभव करने में उसकी कोई रुचि नहीं है शब्दों को सुनने में ही रुचि है शब्दों के पीछे पागल है तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होना संभव नहीं है शब्दों को ही सुनने में वो ये मान लेता है कि बस मुझे जो कुछ पाना था वो पा लिया प्राप्त प्रापणीय अब कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है तो ये भ्रांति कई बार हम सबको हो जाती है कि हम शब्दों को सुनकर के ही अपने अंदर ऐसा समझ लेते हैं की बस अब हमें ध्यान की साधना की अपना व्यवहार सुधारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि बस इतना बहुत है तो स्वामी जी महाराज ईश्वर के संबंध में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को पुष्ट करते हैं है पठे आगच्छे, इन तीनों अनुमानों की लापिका करने से ईश्वर परम पुरुष सनातन ब्रह्म पदार्थों का भी है ऐसा सिद्ध होता है रचना रूपी कार्य लिखता है इस पर से अनुमान होता है कि इस सृष्टि को रचाने वाला अवश्य कोई है पर पंचभूतों की सृष्टि आप ही आप रची हुई नहीं है क्योंकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमान होने से ही केवल घर नहीं बन जाता हलो, हलो, हलो, हलो। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने जिन तीन अनुमानों के तीन प्रमाणों की चर्चा की तो इन तीन अनुमानों को ध्यान से ईश्वर के साथ में घटाने पर इन अनुमान के जो तीन सूत्रों को दिया है पूर्वत और सामान तो दृष्टि इन तीन अनुमानों के द्वारा ईश्वर की सत्ता की सिद्धि करने से पूर्वत उसको कहते हैं कि जब हम कारण के द्वारा किसी कार्य की खोज करते हैं और उसकी खोज हम संसार के उदाहरण से कर पाते हैं कुछ अव्यक्त है कुछ व्यक्त है अव्यक्त को हमने देखा नहीं है हम देख भी नहीं सकते अव्यक्त का दर्शन इन इंद्रियों से संभव नहीं है यद्यपि ईश्वर भी इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्रियों से उसकी कोई अनुभूति उसका कोई आनंद मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता है लेकिन ईश्वर भी जहाँ इंद्रिय का विषय नहीं बनता वहां जीवात्मा भी इंद्रिय से अगोचर है इंद्रिय से वो अनुभव नहीं है ऐसे ही जो अतेंद्रीय पदार्थ है जिनका इंद्रिय से ज्ञानेन्द्रिय से या कर्मेंद्रियों से किसी भी प्रकार उनका साक्षात उनका दर्शन उनको व्यक्त रूप में नहीं लाया जा सकता तो वो भी अत्येंद्रीय विषय है जहाँ ईश्वर अत्येंद्रीय विषय है जहाँ जीवात्मा अत्येंद्रीय विषय बनता है वहाँ प्रकृति के जो सूक्ष्म अतेंद्रीय विषय है जैसे मन है बुद्धि है अहंकार है अंतरकरण है और भी बहुत छोटे छोटे जो अतिय विषय हैं, उनका भी इंद्रियों से साक्षात करना संभव नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि करना हो तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए हमें उसके बनाए हुए संसार से ही उदाहरण लाने पड़ेंगे जैसे एक जगह मैंने सोना देखा स्वर्ण देखा फिर दूसरी जगह उसके आभूषणों को देखा तो इधर सोना तो मौजूद है पर आभूषण वहां पे नहीं है सोने को देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये सोना तो है परंतु तो इससे कुछ ना कुछ बनेगा इसने इससे कुछ ना कुछ बनना चाहिए लेकिन जब दूसरी जगह आभूषणों को देगा तो पता लगा कि ये आभूषण में जो सोना है वो इन आभूषणों का उपादान कारण है आभूषणों का उपादान कारण यद्यपि कार्य में भी है लेकिन कार्य में होता हुआ भी उपादान उससे पृथक बनता है तो आभूषण को देख करके जैसे हम उपादान कारण की खोज कर लेते हैं ऐसे ही अव्यक्त प्रकृति को हम चक्षुशा सा, साक्षात नहीं कर सकते तो उसका फिर हम अनुमान कर लेते हैं कि अव्यक्त प्रकृति से ही व्यक्त प्रकृति प्रसूत हुई है अव्यक्त से व्यक्त का अवतरण होता है तो अव्यक्त का हम साक्षात नहीं कर सकते अव्यक्त का हम अनुमान करते हैं तो इसी तरह जब हम पूर्व शेषवत और सामान्यवत शेषवत व सामान्यतो दृष्टि को हम जब घटाते हैं जैसे इस संसार में भी हम देखें तो कारण का ज्ञान हम कार्य को देख करके भी कर लेते हैं वो शेष के अंतर्गत आ जाएगा जहां पर कार्यों को देख करके कारण का कर ज्ञान करता है जैसे कोई व्यक्ति दुखी है कोई व्यक्ति कटका है किसी व्यक्ति का जन्म से ही कोई अंग विकसित नहीं हुआ है कोई व्यक्ति किसी बीमारी का शिकार है जन्म से ही तो इन कार्यो को देख करके समझदार व्यक्ति अनुमान लगा लेता है कि इसका कोई ना कोई ऐसा कर्म रहा है ऐसा कोई ना कोई इसका कर्माशय है जिसके कारण से ये इस तरह का इसको शरीर इस तरह का इसको वातावरण इस तरह का इसको जन्म इस तरह के इसके माता पिता ये सब कर्मों के कारण से ही इसको प्राप्त हुए हैं स्वामी जी इसमें उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे एक तो वैद्य जी को जर चढ़ जाए और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो वैध नहीं है लेकिन ज्वर उसको भी चढ़ा चढ़ा हुआ है बुखार दोनों को आ रहा है पर जो सामान्य व्यक्ति है वो बुखार का जर का कारण ही जान सकता है लेकिन वैध कारण तक पहुंच जाएगा वो ये समझेगा कि शरीर में विषाक्त द्रव्यों की भरमार होने से प्राकृतिक चिकित्सों की में कहे तो विसहला द्रव्य विजातीय द्रव्य जब विजातीय द्रव्य शरीर में बहुत अधिक इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका जब अंदर से निष्कासन नहीं होता गर्मी बढ़ने लग जाती है। और वही गर्मी शरीर के ऊपर प्रकट होती है तब हम कहते हैं कि यह तापमान है सामान्य तापमान तो सबके अंदर रहता है तो जैसे एक वैद्य एक चिकित्सक अपने ऊपर किसी बीमारी को जान करके अपने अंदर किसी बीमारी को समझ करके वो वो उनके जो कारण है वहां तक पहुंच जाता है लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच पाता तो जैसे वो वैध कारण और कार्य का संबंध जोड़ लेता कार्य का सिद्धांत वहां पे बनाता है और दोबारा उन कारणों को नहीं बनने देता और वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है लेकिन सामान्य व्यक्ति कारणकारी के सिद्धांत तो आपस में न जोड़ पाने के कारण से वो बार बार रोगी होता है बार-बार उसको कोई ना कोई ना समस्या उत्पन्न होती है। तो कारण कारणकारी के इस सिद्धांत को जा जान करके जैसे एक विद्वान और एक अविद्वान तो विद्वान तो दुखों से बच जाता है कोई भी दुख आता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण खड़ा होता है दुख अकारण नहीं होता है सुख भी अकार नहीं होता है समस्या भी अकार नहीं होती है तो इस प्रकार के कारणकारी के सिद्धांत को जान करके जैसे विद्वान व्यक्ति दुखों से अपने को मुक्त कर लेता है ऐसे ही संसार में विभिन्न प्रकार के लोगों की प्रवृत्तियाँ लोगों के संस्कार लोगों की रुचियाँ देख करके विद्वान व्यक्ति समझ लेता है कि इसका संबंध किन्हीं पूर्व जन्मों से किन्हीं पूर्व कर्मो से तो इस प्रकार तीनों अनुमानों को जब हम देखते हैं तो उन अनुमानों से स्वामी जी निष्कर्ष निकालते हैं कि वो जो ईश्वर है परम पुरुष सनातन ब्रह्म वो सब पदार्थों का बीज है बीज का मतलब मूल मूल और मूल का मतलब कारण और कारण का कारण। कारण का कारण पर उस कारण का कारण अगर अकारण है तो उस अकारण का कोई कारण नहीं बनता अकारण का कोई कारण नहीं बनता है कारण का कारण का तो, तो बन जाएगा पर अकारण का कोई कारण नहीं बनेगा जैसे ईश्वर का कोई कारण नहीं बनेगा कि ईश्वर को किसी ने उत्पन्न किया हो तो वो वो ईश्वर अकारण है कारण से उत्पन्न नहीं है तो इसी तरह से सब पदार्थों की रचना जो हम देखते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीज वनस्पतियां वृक्ष मनुष्य उनके अंदर तरह तरह की रचनाए तो ये सब जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि ये किसी मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है इसके बीज को तैयार करे मनुष्य का बीज मनुष्य तैयार नहीं कर सकता पालक का बीज पालक का बीज मनुष्य तैयार नहीं कर सकता आप कहेंगे कि किसान तो बीज तैयार करते हैं नहीं तैयार नहीं करते वो केवल उस प्रक्रिया को कर देते हैं बीज का निर्माण तो कोई और ही करता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं तो जो मनुष्य है वो किसी बीज का निर्माण नहीं कर सकता है हाँ बीज से बीज का बीज का एक जो क्रिया है वो क्रिया तो को व्यवस्थित करने के लिए कोई प्रक्रिया तो दे देगा लेकिन बीज का निर्माण कोई मनुष्य नहीं कर पाएगा तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो सब पदार्थों का बीज है यानी सबकी उत्पत्ति का आधार है सबके जन्म का आधार है और सब पदार्थों की मृत्यु का भी आधार है इसलिए ईश्वर को जन्माध्यक्ष यथ यथ कुतः जन्म आदि आदि से स्थिति तुरले इन सबका जो प्रबंध करने वाला है इन सबकी जो लय करने वाला है या इन सबकी उत्पत्ति स्थिति और ठहराव जिससे होता है उस ब्रह्म को जानो वो विषय वेदांत के अंतर्गत आता रूप स दूसरा सूत्र दूसरा सूत्र ही है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए पर कब पहले उसके कार्यो को तो जान ही दिए तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी है तो ब्रह्म है कैसा फिर दूसरे सूत्र से उसके कार्यों का विवरण वहां पर दिया गया है तो आगे कहते हैं ऐसा सिद्ध होता है रचना रचना रूपी कार्य दिख, दिखता है इससे अनुमान होता है कि सृष्टि को रचने वाला अवश्य कोई है पंचभूतों की सृष्टि आप ही आप रची हुई नहीं है ये जो हम पंचभूत देखते हैं हम पंचभूत से देख लेते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का तो हम देख ही नहीं पाएंगे पर हम किसी को नहीं देखते एक तत्व को देखते हैं केवल अग्नि तत्व को हम देख लेते हैं वो भी स्थूल रूप से और हम तीन को नहीं देख पाता आकाश तो दृश्य है ही नहीं वो तो अदृश्य ही है पर पृथ्वी जल वायु इन तीनों को और आकाश इन चारों पृथ्वी जल अग्नि वायु इन पृथ्वी जल वायु और आकाश इन चारों को हम नहीं देख पाते अग्नि को देखते हैं क्योंकि अग्नि वो रूप का विषय है, है और रूप जो है वो आंखों से हम देखते हैं तो इसलिए अगर पृथ्वी हमें देखती है तो पृथ्वी नहीं दिखती वो पृथ्वी का जो रूप गुण है बस वो दिखता है जल दिखता है वो जल नहीं दिखता है जल का जो रूप गुण है बस वो दिखता है जल में जो रूप गुण है वो हम देख पाते हैं तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि पंचभूतों का भी हम अनुमान करते हैं तो पंचभूतों से जो ये सृष्टि बनी हुई है पंचभूतों से ये शरीर जो बनते हैं ये आपस में मिलके तो नहीं है और मिल भी जाए तो कुछ बना नहीं सकते तो कहते हैं कि इनका संयोग किसी शरीर का निर्माण करने में किसी बीज का निर्माण करने में किसी भी वस्तु का निर्माण करने में किस भूत के कितने परमाणु चाहिए पृथ्वी के कितने चाहिए जल के कितने चाहिए वायु कितने चाहिए आकाश के कितने चाहिए इन सब का जो नियोजन है इन सब का जो गणित है इन सब का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की स्थापना और उस सिद्धांत को क्रिया रूप देने वाला ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है अब जैसे कोई कहे कि आंख है तो आंख की रचना के बारे में कुछ समझ सकते हैं कुछ जान सकते हैं लेकिन कितने परमाणु से आग की रचना का निर्माण हुआ है लेंस का निर्माण कितने परमाणु से हुआ है कैसे हुआ है यह मनुष्य थोड़ा बहुत जान सकता है कि लेंस इस तरह से बनता है यह जान सकता है पूरा तो वो भी नहीं जान सकता लेकिन कितने परमाणु से बना है और, और कब तक ये रहेगा और किस तरह से इसकी रचना पूरी तरह से की हुई है ये सब मनुष्य बहुत थोड़ा इसमें आगे बढ़ सकता है थोड़ा जान सकता है तो कहते हैं कि पंचभूतों का जो मेल है वो मनुष्य को संभव नहीं है मनुष्य इस इसका मेल नहीं कर सकता है और मेल कर भी दे तो कोई रचनानी का करता सकता और स्वयं ये मिलते नहीं क्योंकि स्वयं ये जड़ है जड़ परमाणु व्यवस्थित रूप से नहीं मिल पाते और कोई कहे की शरीरधारी ईश्वरी मिला देगा तो शरीरधारी ईश्वरी नहीं मिला सकता क्योंकि जैसे आपका और मेरा हाथ है जब आप देखेंगे कि सुबह जो सूर्य की रश्मिया आपकी हम हमारी खिड़की को भेद करके और अंदर जब वो पहुंचती है तो उसमें बहुत छोटे छुट छोटे वो दिखते हैं उनको पकड़ के देखे हम वो तो दिखाई तब देते हैं जब थोड़ा सा वो प्रकाश होता है अब यहाँ भी बहुत सारे कण हैं वायु के कण हैं जल के हैं पृथ्वी के हैं अग्नि के हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते मतलब इनकी सत्ता तो है तो जब हम केवल इन सूक्ष्म कणों को भी नहीं पकड़ने में समर्थ हैं तो जो बहुत सूक्ष्म कण है जो मूल परमाणु है उनको विधि पूर्वक मिलाना उनका नियोजन करना उनका संयोग करना उसको वस्तु का आप आकार देना ये स्तूलधारी इसको कैसे कर सकता है तो इसलिए अगर सृष्टि का निर्माण कोई करता है यदि सृष्टि का निर्माण कोई करने वाला है तो वो केवल निराकार ही सृष्टि का निर्माण कर सकता साकार निर्माण कुछ कर ही नहीं सकता हम हम आप हम आप निराकार हैं साकार है तो हम कुछ निर्माण कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं वो सा, साकार स, रूपी साधन के द्वारा ही कर सकते हैं निराकार स्वयं में कुछ नहीं कर सकता है जो कुछ करते हैं हम निराकार से ही करते हैं साकार से हम कुछ करते ही नहीं है हम हाँ प्लेट उठाते हैं तो किससे उठाते हैं आप कहेंगे साकार तो उठाते नहीं साकार तो ये हाथ हा, साधन है इससे उठाते पर इसकी इसके अंदर जो सामर्थ्य है शक्ति है वो कहा से आ रही वो निराकार के द्वारा है तो निराकार जैसे जीवात्मा साधनों के द्वारा कुछ करता है ऐसे ही निराकार परमात्मा को साधनों की कोई आवश्यकता नहीं वो अपनी शक्ति से ही सब कुछ करता है क्योंकि स्थूल वस्तु को उठाने के लिए हम स्थूल साधनों का सहारा लेते हैं पर उसको स्थूल वस्तु को उत्पन्न करने के लिए या स्थूल वस्तु को क्रिया देने के लिए उसको किसी स्थूल साधन की आवश्यकता नहीं है इसलिए उसको कहा पादा अपाणी अपाणी अपाणी पश्चिमी अचक्षु बिना आंखों के वो देख लेता है हमें तो आंख आंख होते भी कई बार दिखाई नहीं देता फिर लोग कहते हैं तुझे दिखाई नहीं देता तेरे तो आंख भी है तो कई बार आंखों के होते भी हम नहीं देख सकते और वो तो बिना आंख ही देख रहा है कितनी आश्चर्य की बात है आगे कहते हैं क्योंकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमान होने से ही केवल घर नहीं बन जाता स्वामी जी को उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी को मकान का निर्माण करना है सीमेंट इकट्ठा कर लिया रेत इकट्ठी कर ली बजरी इकट्ठी कर ली ईटे इकट्ठी कर ली और वो बैठ जाए और कहे कि ये भगवान भवन का निर्माण कर दीजिए क्योंकि मजदूरों के तो बहुत पैसे लगते हैं आजकल मजदूर भी केरला में जाओगे तो आप पांच सौ पांच के तो मजदूर मिलते हैं पाँच सौ रूपए लेते हैं यहाँ तो फिर भी शायद कुछ कम लेते होंगे और मिस्त्री के और पता नहीं कितने होंगे ऐसा मत कहो जी यह भी रेट बढ़ा तो यहाँ भी रेट बढ़ जाएगा क्योंकि <laughs> क्योंकि वो तो आता है जैसे कश्मीर में बर्फ पड़े तो ठंड यहाँ भी हो जाएगी <laughs> <laughs> तो इसी तरह से आप कोई भगवान से प्रार्थना करे हाथ जोड़ करके श्रद्धा से आखे बंद करके सिद्धांतों में ध्यान से बैठ करके हे भगवान ये भवन निर्माण कर दीजिए ये तो हमने जुटा लिए जैसे तैसे अब आगे का काम आप करो तो नहीं संभव है तो जैसे किसी भवन का निर्माण करने के लिए वस्तुओं का संग्रह तो हम कर लेते हैं पर उसके आगे भी कर्ता की उसमें आवश्यकता रहती अनेक मजदूर लगते हैं मिस्त्री लगते हैं बहुत सारी चीजें यथायोग मिलाई जाती है अब सीमेंट है सीमेंट अधिक मिला दिया और रेत कम मिलाई वो मकान ठीक से नहीं बनता है। या सीमेंट कम मिलाया नकली मिला दिया और रेत ज्यादा मिला दी वो एक ही बार में धराशाई हो जाए तो ये स्वामी जी कहते हैं कि, कि जैसे कोई वस्तु अपने आप नहीं बन जाती है उसके लिए किसी कर्ता की कि आवश्यकता होती है किसी बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होती है बुद्धिमान व्यक्ति चेतन ही हो सकता है जड़ बुद्धिमान नहीं हो सकता इसलिए हम जब किसी की बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं करती तो उसको कह देते हैं ये जड़ बुद्धि है हालांकि चेतन जड़ जड़ नहीं है लेकिन फिर भी हम कह देते है कि ये जड़ बुद्धि है तो किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए चेतन तत्व की आवश्यकता पड़ती है तो जब छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करने में हम चेतन का आश्रय ढूंढते हैं तो तो बड़ी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए किसी परम चेतन की आवश्यकता होनी ही चाहिए तो इसलिए इन सब परमाणों से जब हम विचार करते हैं तो ईश्वर में अनायास ही श्रद्धा का भाव उभर के आता है वैसे श्रद्धा का भाव नहीं उभरेगा उबर, एक अनार को लीजिए और अनार को देखिए फिर अंदर कैसी व्यवस्था से उसमें बीज भर रखे संतरे को फाड़ करके देखते हैं नारंगी तो ऐसा लगता है ना तो उसकी थोड़ी अलग होती है पर वो थोड़ी यूं ऐसे टेढ़ी होती है और वो बोतल जैसी होती है ऐसी ऐसी सूक्ष्म रचना को देख करके तब व्यक्ति ईश्वर के सम्मुख होता है और उसको फिर वास्तविक शांति प्राप्त होगी ये थोड़ा सा विषय था बाकी चर्चा कर शांति ओ द्यौ शांतिरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरा शांतिषधया शांति वनस्पया शांति देवा शांति शांति शांति शांति साम ओम शांति शांति शांति सर्वे नम सबको सागर नमस्ते